नमस्कार आज 1 अप्रैल 2021 गुरुवार का दिवस है और हरियाम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है गीतार्थ तो संग्रह पढ़ने के क्रम में हम छठे अध्याय का अध्ययन पिछले हफ्ते आरंभ कर चुके हैं और उसी अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो गीतार्थ तो संग्रह छठा अध्याय यह आत्मसंयम सिखाता है और योग के बारे में हमने बहुत सुना पहले दूसरे अध्याय से सुनते हैं कि तू योग अर्जुन तुम योगी बनो तो योग क्या है और उसे कैसे किया जाए और योगी के क्या लक्षण हैं वो बातें है आप छठे अध्याय में समझ सकते तो पिछली बार हमने जो पढ़ा था सुना था जो उसका एक अति संक्षिप्त में विवरण पहले हम सुनते हैं उसके बाद में फिर आगे पढ़ते हैं <coughs> तो सबसे पहले तो भगवान ने दो श्लोकों में इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया था या संदेश दिया था कि योग और जो हमारा सांख्य या ज्ञान है या सन्यास ये दोनों अलग अलग नहीं क्योंकि ये प्रचलित धारणा के अनुसार योग अलग है सन्यास अलग है उन्होंने कहा था कि योग जो है वही सन्यास है और जो योगी है उसी को आप सन्यासी समझो या जो सन्यासी उसको ही योगी समझो लेकिन ऐसा समझने के लिए पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर योग और सन्यास के लक्षण क्या हैं संयास के बारे में हमारी एक सामान्य अवधारणा होती है कि जो घर छोड़ देता है परिवार छोड़ देता है इसके बारे में एक और बड़ी विशिष्ट अवधारण है कि जो घर में रोटी नहीं बनाता जिसको निरग्नि बोलते हैं कि घर पर खाना नहीं बनाता वो अपनी अग्नि का त्याग कर देता तो कृष्ण भगवान स्पष्ट कहते हैं कि वो योगी नहीं वो सन्यासी भी नहीं यानी जिसने अगर घर पर अग्नि का त्याग कर दिया उस त्याग मात्र से वो सन्यासी नहीं बनाता इसके अलावा कुछ लोगों ने अपना क्रियाओं में त्याग कर दिया कि अब हम ये नहीं करेंगे हम कमाएंगे नहीं हम डॉक्टर हैं बाकी डॉक्टर नहीं करेंगे हम कृषक है लेकिन अब हम खेती नहीं करेंगे क्योंकि हमने सन्यास ले लिया आजकल हमने सन्यास शब्द हर जगह सुना क्रिकेट में लोग सन्यास ले लेते हैं फुटबॉल में सन्यास ले लेते हैं लेकिन ये भगवान कहते हैं कि ये भी संन्यास नहीं कि जो तुम क्रिया करते हो और वो क्रिया को करना बंद कर देते हो तो उसको बोलते हैं हमने सन्यास ले लिया तो निष्क्रियता संन्यास का नाम नहीं है निष्क्रियता भी संन्यास नहीं है और निरग्नता भी सन्यास नहीं यानी हम खाना नहीं बनाएँ खाली भिक्षावृत्ति करें या पड़ोसी से खाना आए हमारे घर तो हम सन्यासी हैं तो ऐसा कोई सन्यास नहीं होता तो दोनों बातों का उन्होंने स्पष्ट विरोध किया कि सबसे पहले तो वो योगी वो हो सकता है जिसने कर्मफल का त्याग किया हृदय से सबसे पहले उसने कर्मफल का त्याग किया और जिसने कर्म फल का त्याग किया है वही योगी हो सकता है और वही योगी सन्यासी हो सकता है यानी जो त्याग करने लायक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कर्मफल दूसरे बात हम वो क्रियाएँ करते हैं संसार में जो क्रियाएँ हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है और कुछ हमारी वो क्रियाएँ होती हैं जो इस संसार में हमारे जीवन को चलाए रखने के लिए आवश्यक है तो जो हमारी कामना पूर्ति के लिए आवश्यक है वो रजोगुण से उत्पन्न होती है जैसे हम सोचते हैं कि नहीं हम बढ़िया वाला मकान बना लें कभी मन होता है कि नहीं हम अच्छी वाली कार खरीद लें कभी ऐसा होता है कि नहीं हम अपने दुकान को बहुत ज़्यादा सुंदर बना लें या हमारा व्यवसाय कई गुना बढ़ा लें किसी भी तरह की रजों की कामनाएं है होती हैं तो उन कामनाओं के लिए हम जब कोई क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं हमारी क्रियाशीलता जो है उस क्रियाशीलता को बूस्ट देते हैं बढ़ाते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये ईश्वरीय कार्य नहीं, ये हम इस कार्य को योगी का कार्य नहीं कह सकते एक व्यक्ति अपने घर चलाने के लिए रोटी कमाता है संसार में और लोगों को से पड़ोसियों को सहायता करने के लिए कार्य करता है या प्रेमवश कोई कार्य करता है जैसे कोई बच्चा जा रहा है आपको लगता है कि इसकी सहायता करने की जरूरत है तो प्रेमवश जो कार्य करता है वो समस्त कार्य कर्तव्य कर्म कहलाते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो कर्तव्य कर्म करता है और उन कर्तव्य कर्मों के भी परिणामों के प्रति वो उदासीन रहता है उसकी उदासीनता का मतलब यहाँ बड़ी अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि संसार का आनंद न लेना उदासीनता नहीं है अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि अभी एक क्रिकेट का मैच हो रहा है उसमें एक भारत खेल रहा है और एक दूसरा देश खेल रहा है तो हम उस खेल में चाहते हैं कि हमारा देश जीते और जब वो जीतता है तो खेल में मज़ा आता है और जब वो हारता है तो खेल में मज़ा नहीं आता मज़ा किरकिरा हो जाता है इसका मतलब तुम उस खेल को प्रेम नहीं करते तुम तुम्हारा झुकाव किसी एक टीम की तरफ जरूर है उस खेल से तुमको कोई प्रेम नहीं है आप किसी परिणाम के प्रति आसक्त हो और वो आसक्ति संसार में बंधन बनाती अब उसी खेल को ले लो कि अगर आप वही मैच देख रहे हो अब आपको मजा इस बात का आता है कि अच्छा क्रिकेट हो रहा है या अच्छी फुटबॉल हो रही है अब कौन अच्छा खेल रहा है उससे उसको सरोकार नहीं है खेल अच्छा हो रहा है वो सचमुच में खेल से प्रेम करता है किसी विशिष्ट खिलाड़ी से या किसी विशिष्ट टीम से नहीं बल्कि उसको खेल से प्रेम है यानी जब अच्छा क्रिकेट होगा तो चाहे वो विदेशी टीम अच्छा खेले या स्वदेशी टीम अच्छा खेले उसको उस खेल से आनंद आएगा यहाँ पर उसका कर्मफल त्याग है उसको कर्म फल से कोई सरोकार नहीं है इस समय उसको सरोकार है तो अच्छे खेल से तो वो हर अच्छे खेल पर तालीमी बजाएगा नाचेगा मजा लेगा आनंद लेगा तो भगवान कहते हैं कि योगी कभी ऐसा उदासीन मुँह लटका के कभी नहीं बैठेगा कि भैया हम तो सन्यासी हैं करके नीचे मुँह करके के बढ़ जाए हम सन्यासी और न योगी न सन्यासी ऐसा होता है जो संसार से भागता है तो संसार से भाग के ना कोई योगी बनता है ना कोई सन्यासी बनता है तो संसार से जो भगोड़ा है भागने मात्र से कुछ नहीं होता क्योंकि संसार उसके साथ जाता है वो कहते हैं भगवान कि संसार तुम्हारे भीतर है तुम जहाँ जाओगे वो साथ जाएगा अगर तुम संसार से भागोगे तो भी संसार तो तुम्हारे भीतर है वो तुम जहाँ जाओगे वो साथ जाएगा गुफा में जाओगे तो वहाँ साथ जाएगा जंगल में जाओगे तो वहाँ साथ में जाएगा लेकिन अगर आपने उस हृदय के भीतर के संसार को नियंत्रित कर लिया उसमें कर्मफलों से हमने मुक्ति पा ली कर्मफलों की कामनाओं के प्रति हमारा जो आकर्षण उस आकर्षण से उस मोह से उस पूर्वाग्रह से अगर हमने मुक्ति पा ली तो फिर कहीं जाए बिगड़ भी संन्यास तो सन्यासी का सबसे पहला लक्षण तो उन्होंने बताया भगवान ने कि वो कर्म फल के प्रति उदासीन होता तो कर्म फल के प्रति उदासीनता क्या होती है अभी अपन ने समझ लिया और कर्म-फल के प्रति रुचि क्या होती है ये भी हमने समझ लिया जब रुचि होगी तो कर्मफल है कर्म फल के प्रति उदासीनता है तो हमारे कर्म फल का जनन नहीं करता यानी हम जो कार्य करते हैं वो ईश्वरीय कार्य हो जाता और वो कार्य कभी हमको बंधन में नहीं डालता तो ये बात हमने समझी थी और इसको हमने और विशिष्ट को बहुत महत्वपूर्ण बात है इसलिए इसको और ज़्यादा विशिष्टता से समझना जरूरी थी तो हम जो रजोगुण से उत्पन्न कामनाएं हैं उसके लिए जो क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता पर भी लगाम लगाना जरूरी है अन्यथा ये प्रजोगुण से उत्पन्न कामनाओं से उत्पन्न क्रियाशीलता ये पागल घोड़ों की तरह होती ये भागती चली जाती कहीं पर इसका विश्राम नहीं मिलता क्योंकि वो जितना दूर जाते हैं हमको उतनी ही ज़्यादा हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती अब इसके बाद में भगवान ने कहा कि योगी को सबसे पहले क्या समझना चाहिए आत्मा के द्वारा तुम अपना उद्धार करो अब यहाँ आत्मा का मतलब क्या है अपना आप माई मतलब कि सेल्फ के द्वारा अपना उद्धार करें यहाँ सेल्फ यानी आत्मा ही आपका मित्र है और आत्मा ही आपका शत्रु है तो यहाँ पर आत्मा से तात्पर्य है मेरा अपना चित्त मेरा अपना मन यानी मेरा अपना आप यही मेरा मित्र है और यही मेरा शत्रु जब मन नियंत्रित होता है तो वो हमारा मित्र है और जब हमारा मन हमारे काबू में नहीं होता तो मन ही हमारा शत्रु है अब ये दोनों बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि अनियंत्रित मन सदैव परमेश्वर की दिशा से विपरीत दिशा में लेके जाएगा संसार की दिशा में लेके जाएगा क्योंकि मन की उत्पत्ति ही परमेश्वर ने संसार के लिए की काश्मी शिवदर्शन भी यही बताता है कि जो मन है वो परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए बनाया है मन सदैव कुछ प्रिय वस्तुओं की ओर ही भागेगा और मन को नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने की तरह कठिन है ये बात आगे उन्होंने अर्जुन ने भी कही कि आप जो कह रहे हो समझ में तो आती है लेकिन फिर भी मेरे मन की चंचलता की वजह से ऐसा लगता नहीं कि आप बहुत अच्छी सही बात कर रहे करें आपकी जो बातें हैं वो सर्वोच्च योग है आप बोल रहे हो कि योग सर्वोच्च है, लेकिन फिर भी मेरे अंतस में पास ठहर नहीं रही कि योग सर्वोच्च है तो भगवान ने कहा कि यह सत्य है कि मन को नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने की तरह कठिन है लेकिन इसके दो तरीके मन को नियंत्रित जब करना हो तो उसके दो तरीके हैं वहाँ पर एक तो अभ्यास जरूरी है। और दूसरा वैराग्य जरूरी है तो वैराग्य और अभ्यास दोनों पुरुषार्थ हैं दोनों ही पुरुषार्थ हैं यानी मनुष्य को ये अपने मन पर काबू करने के लिए करना चाहिए अब एक बड़ी यहाँ पर एक दुष्चक्र है कि इस पुरुषार्थ करने के लिए मन को मनाना पड़ेगा और मन नहीं मानेगा क्यों नहीं मानेगा क्योंकि हम उसको वो काम सिखाना चाहते हैं जिससे उसी के मृत्यु है मन को मन की मृत्यु के लिए तैयार करना बड़ा कठिन काम है इसलिए ये पुरुषार्थ सर्वोत्तम पुरुषार्थ है जब मनुष्य अपने मन को इस बात के लिए मना ले कि वो स्वयं का नियंत्रण हमारे हाथ में दे दे जबकि वो पूर्णतः अनियंत्रित चंचल रहने वाली स्वतंत्र सत्ता है वो किसी और के प्रभाव में या किसी के नियंत्रण में आना कभी मंजूर नहीं करती तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसके लिए सबसे पहले वैराग्य कर वैराग्य का मतलब होता है राग से मुक्त होना हमारी आवश्यकता ही हमारी राग है हमारा परिग्रह हमारा राग है और इसके अलावा राग की कोई सीमा नहीं यानी अगर हम जिस चीज़ को छूते हैं वो उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं हमारा मन जो कुछ छूता है कहीं भी अच्छी जगह देखता है तो लगता है मेरी होना चाहिए कोई अच्छी वस्तु देखता है तो उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है कोई भी अच्छा वातावरण देखता है तो वो चाहता है बस यही बना रहे है यानी मन है ना हर चीज़ का परिग्रह एकत्रीकरण करना चाहता है वो चाहता है कि मन मेरा मन चाहता है कि ये जो कुछ मेरे लिए अच्छा अच्छा है उसको मैं सब संग्रह करूं और उसको वापरूँ नहीं उसको समाल कर रख लूँ और फिर और जैसे बच्चों की प्रवृत्ति देखी हैगी एक जैसे दो खिलौने लाओ दो बच्चे बैठे हो तो खुद का तो छिपा देगा और दूसरे के लिए लड़ाई करेगा यही हमारी मन की प्रवृत्ति हो हमारा मन भी यही करता है कि हम अपने लिए जो उपलब्ध है उस संसाधन को तो उपयोग नहीं करेंगे उसको छिपा देंगे और दूसरों के संसाधन पर निगाह करेंगे घर में इतना धन है जिससे हमारे लिए पर्याप्त तो काम चल सकता है लेकिन हम फिर दूसरों के धन पर निगाह करेंगे कि हमारे अपने संसाधन हमको अपर्याप्त तो प्रतीत होते हैं और फिर यही मन की चंचलता है कि वो बच्चों की तरह अपना खिलौना तो छिपा लेगा और दूसरे को खिलने से खेलने के लिए लड़ाई करेगा वही स्थिति हमारे मन की तो मन पूर्ण तरह से बच्चे की तरह है और उसको वैराग्य और अभ्यास दो तरह से हम नियंत्रित कर सकते तो वैराग्य वो है जब हम अत्यधिक आने वाली कामनाओं पर लगाम लगाते भगवान कहते हैं कि कैसे लगाओ जैसे ही एक वस्तु पर हमारा मन जाता है तुरंत उसको उठाकर आत्मा में लगा दो यानी हम उससे असंपृक्त हो जाते उससे अछूते हो जाते यानी जो चीज़ पर ध्यान जा रहा है उस ध्यान को पुनः आत्मा में पकड़ पकड़ कर है संत लोग भी ये कहते हैं कि हमारा मन छोटे बच्चे की तरह होता है और जब हम इस मन को बाहर जाने से रोकते हैं वो विरोध करता है लेकिन हमको उसको पकड़ पकड़ कर आत्मा में स्थिर करना है और इस चीज़ का ही अभ्यास करना है तो वे हमारी भावना होना चाहिए और अभ्यास हमारा प्रयास वैराग्य हमारी भावना हो कि हमको जो मिला है पर्याप्त है अब उससे अधिक की कोई कामना नहीं है और जो है उसके प्रति भी संग्रह की भावना नहीं है हमारा आज का दिन अच्छा निकले धन्यवाद का भाव शाम को कि संध्या को कि भी हमारा दिन अच्छा निकला आज मेरे को खाना मिल जाए आज मेरे को विश्राम मिल जाए आज मेरे को जो आनंद था वो मिल गया तो जब ये करते हैं वैराग्य तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति सच्ची शांति और सुख पाता है क्योंकि दुख का जनन कहाँ से होता है दुख की जननी क्या है दुख की जननी कामना है जब हम इच्छाएं करते हैं कि हमको ऐसा मिले ये भी मेरे पास हो ये वस्तु भी मेरी होना चाहिए ये भी मेरा हो जाए मैं ये भी कर लूँ इस तरीके से हम सतत एक सांसारिक विकास की दिशा में भागते जब हम इन दिशाओं में भागते हैं तो सतत अनावश्यक रूप से क्रियाशील रहते हैं सतत तनावग्रस्त रहते हैं क्योंकि वो जितनी कामनाएं पूरी होती हैं उससे ज़्यादा वो अधूरी हो जाती हैं जितनी पूरी होती हैं उससे ज़्यादा हमको प्रतित्वता अधूरी है क्योंकि एक परिधि तक जाते जाते हमको और बड़ी परिधियाँ दिखाई देने लगती और दौड़ के उस बड़ी परिधियों तक जाते हैं तो हमको उसके बाहर और बड़ी परिधि दिखाई देती तो केंद्र से दूर हम जितने जाएंगे तो हमारे जो व्रत हैं वो बड़े होते चले जाएंगे केंद्र में कोई स्थान नहीं है लेकिन केंद्र से बाहर केंद्र से बाहर व्रत पर व्रत बड़े होते चले जाएंगे इसलिए हमारी कामनाओं का कोई अंत नहीं और यही कारण है कि रजोगुण से दुख होता है रजोगुण से कामनाएं उत्पन्न होती हैं महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए आदमी सतत श्रमशील हो जाता है और सतत दुखी रहता है आपको वो क्षण भर के लिए सुख देती हैं लेकिन उसके बाद में लंबे समय के लिए दुख देती हैं ये रजोगुण से उत्पन्न कामनाओं का स्वभाव है क्यों उस कामना की क्षणिक पूर्ति के बाद वह आनंद देती है लेकिन वो आनंद मुश्किल से कुछ क्षण ठहरता है उसके बाद फिर एक लंबा अंतराल फिर दुख आता है तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उनको कामनाओं को शांत करो और वो स्थिति को ही वैराग्य नाम दिया गया तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जिसकी मन को चंचलता को नियंत्रित करने के लिए जिसकी मन की चंचलता नियंत्रित है जो संसार को सर्व भगवान की तरह देखता है उसको किसी भी तरह की विशिष्ट क्रिया करने की जरूरत नहीं है लेकिन आरंभिक रूप से जब हम अपने मन को नियंत्रण करना चाहें तो यहाँ पर भगवान ने विधि बताई कि उस योगाभ्यास के लिए हमको एक तो एकांत का स्थान चयन करना चाहिए देखिए ऐसा स्थान का चयन करें जहाँ एकांत हो जहाँ पर कि हलचल नहीं हो लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हो, जहाँ पर कि कोई जंगली जानवर हिंसक जानवर वगैरह का उपद्रव न हो इस तरह का एक स्थान चयन किया जाए जो समतल वो खाबड़ नहीं इसके अलावा वो ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो यानी किसी एक समतल सामान्य स्थान जो शांत हो उपद्रवों से मुक्त हो उस स्थान का हम चयन करते हैं उस स्थान को स्वच्छ साफ करके स्वच्छ वस्त्र से आच्छादित कर देते हैं और उसके बाद में हम सुखपूर्वक उस पर विश्राम करते हैं अब विश्राम करने के बाद हमको क्या करना है सबसे पहला यह है कि मन को परमेश्वर में लीन करना क्योंकि हमारा मन सब से बड़ी बाधा है उसको परमेश्वर में लीन करने के लिए भगवान कहते हैं आरंभिक रूप से आप अपनी आंखों को नासाग्र पर स्थिर कर सकते नाक के अगले बिंदु पर दोनों आंखें स्थिर कर सकते इससे हमारे मन की भटकन बहुत तेज़ी से कम हो जाती है मन की भटकन शांत हो जाती है तो हम अपनी आँखों को नासाग्र पर स्थिर कर सकते हैं और मन को परमेश्वर में लीन कर सकते हैं परमेश्वर के स्वरूप को चिंतन कर सकते हैं तदनंतर हम धीरे धीरे सब कुछ विलीन करके परमेश्वर के स्वरूप उसके गुण और उसके बाद में हम उसके अस्तित्व और आत्मा तक पहुंच सकते हैं जहाँ पर कि हम सर्वोम पर अपना ध्यान कर सकते हैं। तो ये हमारी उच्चतर स्थिति उस ध्यान में होती चली जाएगी लेकिन सबसे पहले हमको आसन की जरूरत होगी शांत सुखपूर्वक बैठने की जरूरत होगी एक एकांत स्थान की जरूरत होगी और उसके बाद में हमको उस जगह पर भगवान का ध्यान करने की आवश्यकता होगी अब उस ध्यान में हमको क्या करना है अपने चित्त को दीपक की लो की तरह समझना जो किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि हवा नहीं चल रही तो दीपक की लो कैसी होती है बिल्कुल स्थिर होती तो ऐसे दीपक की लौ की तरह उसका मन हो जाता है योगी का तभी उसको समझना चाहिए कि आज ध्यान ठीक से मेरा लग रहा है यानी उसका चित्त दीपक की लो की तरह शांत हो जाएगा अभी हमारा चित्त हम चाहे यहाँ बहुत आसान से शांति से कुर्सी पर बैठे हैं हम लोग लेकिन कभी कभी हमारा चित्त तूफान की तरह चलता है अंदर पूरा तूफान चलता रहता है हमारे और हमको ऐसा लगता है कि हम तो शांति से बैठे हैं लोगों को लगता है कि वो आदमी कितना सुखी कितना शांति से बैठा है लेकिन वो सुख तो शरीर का दिख रहा है वो भी शरीर का भी नहीं है उसको तो हमको खाली बाहर से प्रतीत हो रहा है कि वो आदमी बहुत शांत बैठा है कई लोग बहुत धनवान होते हैं घर में बहुत अच्छा पैसा होता है या जिनके बाल बच्चे बहुत अच्छे व्यवस्थित हैं या जो आज्ञाकारी हैं इन सब के बारे में भी हमारी धारणा होती है कि भाई वो बहुत सुखी इंसान है लेकिन हमको नहीं मालूम कि उसका अंत कैसा है जो तथाकथित हमको जो सुखी प्रतीत होते हैं उनमें भी कई या अधिकतर अंदर से तूफानों से लड़ते रहते लेकिन योगे इतना शांत होता है कि उस तूफान में अगर थोड़ी सी भी हलचल होती तो उसकी मन की चंचलता बढ़ जाती लेकिन उसमें उसकी मन की स्थिति एक दीपक की लौ की तरह होती है जो स्थिर लौ है जहाँ पर कि निर्वात है वात नहीं है जहाँ पर वायु का आघात नहीं है उस जगह पर जैसे लौ की स्थिति होती है वैसी स्थिति उसके मन की हो जाती है अब वो क्या करता है अपने मन को पकड़ आत्मा में स्थिर करता है विषयों से उनको अलग करता है या ना जब हमारा मन सतत विषयों का चिंतन करता है और विषयों का चिंतन किनके जरिए करता है वो इंद्रियों के जरिए करता है आँख से कुछ देखना चाहता है कान से कुछ सुनना चाहता है जीवान से कुछ चखना चाहता है इंद्रियों से कुछ छूना चाहता है यानी उसके पूरे दसों इंद्रियों पर अपनी विशिष्टता दर्ज करना चाहता है वो आँखों को चाहता है कि ऐसे देखो गानों को कहता है चलो वहाँ चलो वहाँ कुछ सुनने को मिलेगा पैरों को कहता चलो चलो वहाँ चलो वहाँ कुछ अच्छा खाने को मिलेगा यानी कुल मिलाकर मन सब इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहता हैं अब उस जगह पर हम इस मन को ही नियंत्रित कर लेते हैं कि तुम आत्मा में विश्राम करो अब हमको ना तो कोई चाह है कि हम न कोई और अच्छा खाएँ पहने सुनें देखें छुएं इन सब के प्रति हमारा आकर्षण शांत हो जाए यही वैराग्य है उस वैरागी के द्वारा मन को नियंत्रित करता है अब क्या करता है उसके बाद उसके बाद में जब वो मन आत्मा में स्थिर हो जाता मतलब वो अपने अंदर के अंदर के अंदर चला जाता है मन वहाँ से योगी क्या करता है अब मन की उस जगह पर स्थिति आत्मा से अभिन्न हो गया वो आत्मा में विलीन हो गया उस जगह पर योगी आत्मा के द्वारा आत्मा में रहकर आत्मा को निहारता है निहारे उसके लिए अब आत्मा ही आंखें बन गई आत्मा ही वस्तु बन गई और आत्मा ही उसका भोक्ता बन गई या न वो भोगेगी भी आत्मा भोक्ता भी आत्मा है और भोगने की क्रिया भी आत्मा है यानी आत्मा में रहकर वो आत्मा को देखता है आत्मा को निहारता है और कौन निहारता है वो स्वयं स्वरूप हो जाता है इसलिए आत्मा में रहकर आत्म स्वरूप होकर वह आत्मा को निहारता है वो स्थिति योगी की सर्वोच्च स्थिति है ऐसा योगी जो इस स्थिति में चला जाता है उसे कभी कोई दुख तकलीफ उसको नहीं उसको विचलित नहीं कर सकता उसको कोई दुख विचलित नहीं कर सकता न उसको सुख विचलित कर सकते को विचलित करने के लिए दो चीज़ें होती है संसार में या तो सुख विचलित करते हैं या दुख विचलित करते हैं जब मन के प्रतिकूल कुछ होता है तब हम विचलित हो जाते हैं और जब मन के अनुकूल कुछ होता है तब भी विचलित हो जाते हैं तो दोनों चीज़ें उसको विचलित नहीं करती क्योंकि वो अब इस विषयों से परे हो जाते हैं इंद्रियों से परे हो जाता है उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया अपने आप को भीतर समेट दिया योगा की ये सर्वोच्च स्थिति है कि जब वो अपनी मन की चंचलता को आत्मा में विलीन कर दे मन उस समय शांत हो जाता है उस समय मन की स्थिति शांत हो जाती है अब कैसे करना चाहिए ये योग भगवान कहते हैं कि उत्साहित मन से योग अब यहाँ पर एक समझने लायक बात है कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर की परिवार की आर्थिक सामाजिक पारिवारिक किसी भी अनुकूल परिस्थिति नहीं होती पर, परिस्थितियां प्रतिकूल होती जैसे घर में पत्नी से झगड़ा हो गया बच्चे विरोध में चले गए या हमारे घर के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ माहौल अच्छा नहीं है या आर्थिक समस्याएं आ गई तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या चाहते हैं हम कि अब हम तो संन्यास ले लेंगे गुस्सा आ जाता है कि हम गुस्सा करके हम तो संन्यास ले लेंगे तो भगवान कहते हैं कि ऐसे संन्यास नहीं हो पाएगा संन्यास लेने के लिए मन उत्साहित होना जरूरी और उत्साहित कब होगा विपरीत परिस्थितियां खत्म होगी जब नहीं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां कभी भी खत्म नहीं होगी विपरीत परिस्थितियां कभी खत्म होती नहीं क्योंकि एक विरोध समाप्त होता है उसके पहले दो चार नए विरोध समाप्त खड़े हो जाते हैं क्योंकि इस संसार में मनुष्य जन्म में या किसी भी जीव के लिए विरोध कभी समाप्त नहीं होते इसलिए अगर हम ये सोचेंगे कि ये सब परिस्थितियाँ या तो बहुत प्रतिकूल हो तो गुस्से के साथ हम करें या बहुत अनुकूल हो तो उत्साहित मन से करें तो दोनों स्थितियाँ संभव नहीं जो है जो हैं जैसी हैं परिस्थितियाँ उन परिस्थितियों से अपने आप को विड्रॉ कर लें अपने आप को भीतर समेट लें और उत्साहित मन से योग करें यानी योग करने के लिए बुझा मन किसी काम का नहीं रोता मन किसी काम का नहीं दुखी मन किसी काम का नहीं उत्साहित मन से योग करना जरूरी है इसलिए योगी का लक्षण क्या है एक तो उसका मन उत्साहित होता है उसका मन वैरागी होता है वो आत्मा की तरफ आता है यानी दो बात दो दिशाएं होती है एक संसार की तरफ मन भागे और या फिर मन आत्मा की तरफ भागे अब वो मन हमारा भीतर की तरफ आना चाहता है भीतर के और उसको सप्रयास जिसको हम अभ्यास बोलते हैं सप्रयास योगी उस आत्मा में उसको लेकर आता है खींच के लाता है वो बाहर जाता है उसको फिर से खींच के लाता है और आत्मा में उसको विलीन करता है जब वो आत्मा का आनंद ले लेते एक बार जब मन आत्मा में सचमुच में विलीन हो जाता है तो उस आनंद को देख उसका मन बाद में फिर चंचल होना ही भूल जाता है उसका मन चंचल होना क्यों भूल जाता है क्योंकि वो तो आनंद के पीछे भाग रहा था पर आप उसको लगता है कि इससे बड़ा आनंद तो कहीं है ही नहीं इससे बड़ा आनंद कहीं मिल भी नहीं सकता और ये आनंद तो मुझे मालूम ही नहीं था मैं जिधर भाग रहा था उल्टी दिशा में मेरे पीछे खड़ा था ये आनंद तो जब हम उसको पकड़ के बताते हैं कि पीछे क्या है अगर हमको घर से भागेंगे और लगेगा कि जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं वो तो घर में है तो हमको फिर बड़ा अजीब लगेगा अरे हम किसके लिए बाहर जा रहे थे तो हमारे घर में था तो आनंद उसके पीछे खड़ा है और मन विपरीत दिशा में जा रहा है लेकिन जिस दिन उसका वो स्वाद ले लेगा जिस दिन आत्मा में रहकर आत्मा के द्वारा आत्मा को निहार लेगा उस समय उसके आनंद को फिर और उच्चतर स्थिति में नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि वो आनंद उच्चतम स्थिति है वो सुख दुख से अब कभी प्रभावित नहीं होता उस मन को तुम दुखी कर ही नहीं सकते उस मन को और सुखी कैसे करोगे क्योंकि वो सुख के स्रोत से जुड़ा हुआ है वो सुख के स्रोत में विलीन हो गए अब उसको और ज़्यादा सुखी करना संभव नहीं संसार का सुख वहीं से आत्मा से आता है और वो उसी में विलीन है इसलिए अब उसके आनंद को और आप और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते और दुखी तो उसको तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो अब दुख सुख से परे हो चुका है लेकिन यहाँ पर भगवान एक चीज़ की बड़ी अच्छी से चेतावनी देते कि तुमको संसारिक क्रियाशीलता से कभी भी अलग नहीं होना है यानी ये बहुत विशिष्ट संदेश है कि आप अब जैसे योग लगने लगता है आपको धीरे धीरे आसन की जरूरत भी नहीं होगी आपको एकांत की जरूरत भी नहीं होगी आप अंदर के एकांत को जब पहचान लोगे तो बाहरी एकांत की आवश्यकता नहीं अभी आरंभिक रूप से हमको बाहरी एकांत चाहिए समतल स्थान चाहिए आसन चाहिए नासाग्र पर ध्यान करना पड़ता है ये।, ये सब चीज़ें बहुत आरंभिक रूप से लेकिन जब आपका चित्त और मन आत्मा में विलीन होने लगता है उसका आनंद लेने लगता है उसके बाद में आपको इन किसी भी बाहरी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती उस समय आप सतत उस आनंद में रह सकते तो ऐसी स्थिति में योगी को या आरंभिक अभ्यास की स्थिति में भी योगी को कभी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए क्रिया योग का साधन है भगवान ने इसके लिए बड़ी अच्छी एक बात कह दी है ताकि हमारे मन के समझ संशय हट जाए कि जब तक कोई क्रिया नहीं करेगा वो योगी नहीं हो सकता निष्क्रिय योगी नहीं होता क्योंकि क्रिया का मतलब होता है योगी का मतलब योग का मतलब होता है कि क्रिया में निपुणता तो निपुणता दो तरह की होती है अपने पिछली बार भी बात करी थी एक सांसारिक निपुणता कि किसी कार्य को बड़ी सांसारिक निपुणता से हम कर दें ताकि संसार के वाह वाह क्या बात है क्या बढ़िया करें है ना और एक वो है कि भगवान वाह वाह करते कि वाह तूने तो कर्म फल से बच के ये काम कर लिया अब दोनों बात हो सकती है या तो सांसारिक वाह वाह ही हो जाए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया तो वो निपुणता सांसारिक है जैसे हमने कोई बहुत अच्छा चित्र बनाया बहुत अच्छा मॉडल बनाया बहुत अच्छा काम किया बहुत अच्छा धंधा करा बहुत अच्छी दुकान लगी या हमने बहुत अच्छी फैक्ट्री डाली कई काम हो सकता है संसार के जिसमें हमको निपुणता से हम काम करते हैं लोग कहेंगे वाह ऐसा काम कोई कर नहीं सकता ऐसा तुमने किया तो ये हमारी सांसारिक निपुणता है लेकिन उसी काम को जब हम आध्यात्मिक निपुणता से करते हैं। तो आध्यात्मिक निपुणता वो है जब हम निष्प्रह रहकर कर्तव्य भाव से परिणाम के प्रति उदासीन रखता रखते हुए और उत्साहित मन से उस काम को करें अब हम मन तो उत्साहित आनंद देता और उस उत्साह को तुम कम कोई कर भी नहीं सकता। उस उत्साहित मन से हम उस काम को करें कर्तव्य बोध से करें कि मेरे को करना है तो संसार में मेरे को ये योग्यता दी है तो इसको कर्तव्य बोध से करना है और अब वो तुम वाहवाई करोगे कि तुम हंसी उड़ाओगे उससे कुछ लेना देना नहीं उसको क्योंकि वाहवाई से भी वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारे हँसी उड़ाने से भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको अब उस स्थिति में आ चुका है जो इन दोनों से वो है तो वो कर्तव्य बोध से करेगा तभी ऐसा हो सकता है कि जब वो कर्तव्य बोध से करे और कामनाओं के बोझ से मुक्त होके करे और परिणाम के प्रति आकर्षण से मुक्त होके करे तब वो काम वो बिना किसी डर के बिना किसी भय के बिना किसी उत्सुकता के उस काम को आनंद से करेगा तो वो कहते हैं भगवान कृष्ण को और कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो योग है वो तीनों से बड़ा है योग ज्ञान से बड़ा है योग क्रियाशीलता से भी बड़ा है नहीं क्रियाशीलता से बड़ा क्यों है क्योंकि जो क्रियाशीलता है वो योगी ही सही तरीके से कर सकता है क्योंकि वही अभी जो निपुणता वाली बात हमने समझी है कि दो क्रिया कर्म में निपुणता योगी के पास ही होती है इसलिए वो कोई भी कितना भी क्रियाशील बोले बहुत कर्मठ आदमी है जिसने बहुत देश के लिए करा है या समाज के लिए करा है या गांव के लिए करा है तो इन सब क्रियाशीलताओं में जो व्यक्ति लग्न है उससे ज़्यादा उत्तम योगी है नहीं योगी उस क्रियाशीलता से भी उत्तम है और योगी ज्ञानी से भी उत्तम है क्योंकि योग का परिणाम ही ज्ञान है जब वो योगी अपनी कामनाओं का त्याग करके मन की चंचलता को बस में करके विषयों से निष्प्र रहकर आत्मा में स्थिर होकर जब वो काम बिना किसी परिणाम की कामना के करता हुए बोध से करता है तो ज्ञान उसका परिणाम है उस कार्य का परिणाम ही ज्ञान है यानी ज्ञान उसको कहीं बाहर से नहीं आता इस बात के बारे में हमको एक चीज़ यहाँ पर अच्छे तरह से समझना ज़रूरी है कि ज्ञान दो तरह के होते हैं एक होता है क्रम ज्ञान और एक होता है अक्रम ज्ञान जो क्रम ज्ञान है बाहर से आता है जैसे अगर आप इंजीनियर बने तो आप उसके पहले आपको स्कूल फिर उसके बाद में प्रतिस्पर्धा फिर उसके बाद में आपका एडमिशन फिर उसके बाद में पहला साल दूसरा साल तीसरा साल चौथा साल इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से ही आप इंजीनियर बन सकते हो और यही स्थिति है अगर आप बहुत कुशलता से ड्राइवरी करते हो ड्राइवर हो ड्राइव गाड़ी चलाते हो तो उसमें भी आप पहले दिन गाड़ी पर बैठोगे समझोगे कि स्टीयरिंग क्या है गियर क्या है व्हील क्या है एक्सलेटर क्या है और तब उसके बाद में आप धीरे धीरे उसको समझोगे और उस निपुणता को क्रमबद्ध तरीके से ही प्राप्त कर सकते तो जो बाहर से आने वाला जितना ज्ञान है सांसारिक निपुणता का जितना ज्ञान है वो समस्त ज्ञान क्रम ज्ञान कहलाते जो बाहर से आते हैं जिसको हम एक विशिष्ट क्रम में ही प्राप्त कर सकते हैं उस क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते अगर हम कहते हैं कि नहीं, नहीं एक काम करो आप एमबीबीएस फाइनल ईयर की पढ़ाई बाद पहले कर लो अब स्कूल में बाद में जाएंगे संभव नहीं है क्योंकि उस स्तर तक पहुंचने के बगैर हम वहाँ वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए क्रम ज्ञान सांसारिक ज्ञान है इसके विरुद्ध होता है एक अक्रम ज्ञान जो ज्ञान हमारा अपना स्वरूप है उस ज्ञान को बाहर से नहीं लाया जा सकता आप हमको भगवान के ज्ञान को बाहर से लाना संभव नहीं है भगवान के ज्ञान को बाहर से लाना प्रतीत हो सकता है ये सब कर रहे हम भगवान के ज्ञान को बाहर से लाना चाहते हैं ऐसा नहीं है हम तो उस पर जो कालिक पड़ी है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो स्वप्रकाश है आत्मप्रकाश है स्वप्रकाशित है उस आत्मप्रकाश के ऊपर जो कालिक पड़ी है उसको हटा वो कालिक का है हमारी सांसारिक मोह की राग की कालिक वो उस पर से हटेगी तो वो तो स्वप्रकाशित है समस्त प्रकाशों का प्रकाश सारे प्रकाश उसी के प्रकाश से प्रकाश देने काबिल बने तो उसको कौन प्रकाशित कर सकता है? और कौन उसको अप्रकाशित कर सकता ना कोई उसको प्रकाशित कर सकता है ना कोई उसको अप्रकाशित कर सकता है न उसके प्रकाश को कोई कम कर सकता है न कोई उसके प्रकाश को बढ़ा सकता है क्योंकि वो समस्त प्रकाशों का स्रोत है तो हमारे आत्मा के अंदर जो ज्ञान है वो समस्त ज्ञानों का ज्ञान है अब इसको हम समझ लें आप इतनी सारी चलो यहाँ आश्रम में किताबें रखिए कहाँ से आइए ये हमारे आत्मा की ये तो आवाज़ है किसी के आत्मा के अंदर ये उत्पन्न हुई जो परावाणी में उत्पन्न हुई उसके बाद में स्पशन फिर मध्यमा और वाणी में उसने या तो मुँह से बोला या कागज़ पे लिखा है ना हम ये सोचे कि एक कागज पे लिखा हुआ अक्षर एक कविता कहाँ से आती है एक कविता कहाँ से आती है कवि के हृदय में एक टीस होती है उसके बाद में वो किसी विसंगति को देखता है और उस विसंगति के प्रति उसके हृदय में संवेदना जागृत होती है और उस संवेदना का परिणाम अंदर उमड़ घुमड़ कर शब्दों का रूप लेता है और वो कागज़ पर उतर आता है इसका स्रोत अगर हम खोजें तो कहाँ है आत्मा तो संसार में जितना साहित्य है जितनी कथा है जितनी कहानी जितने पुराण समस्त का स्रोत आत्मा है तो आत्मा क्या है समस्त ज्ञान का स्रोत है तो उस उसका ज्ञान हम और बाहर से कहाँ से लेके जो समस्त ज्ञान आत्मा से आया है संसार का तो उस आत्मा का ज्ञान बाहर से कैसे आ जाएगा अगर यहाँ कहें कि यहाँ पर सारा प्रकाश सूर्य का है तो ऐसा कौन सी टार्च है कि उससे सूरज को दिखा देंगे हम कि देखो सूरज बताते हैं तुमको टॉर्च से ऐसा कौन सा टॉर्च हो सकता है जिससे हम सूरज को दिखा सकते हैं क्योंकि उसको कैसे दिखाएंगे वो स्वयं सबको देखने की क्षमता दे रहा है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे किसी और चीज़ से उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वयं प्रकाश है ऐसे ही ये हमारे आत्मा का ज्ञान स्वयं ज्ञानी है ज्ञान उसका या हमारा मूल जन्म सिद्ध अधिकार है हम आत्मा का ज्ञान लेकर ही पैदा हुए लेकिन संसार का रंग उस पर ऐसा चढ़ा है कि उसके ऊपर जो प्रकाश तो है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा ना हमारी दृष्टि उस तक जा रही है हमारी दो दृष्टि होती है हम भी जानते हैं एक बहिर्दृष्टि और एक अंतर्दृष्टि बहिर्दृष्टि हमको संसार की ओर दिखाती है और अंतर्दृष्टि हमको सत्य की ओर ले जाती है ईश्वर की तरफ ले जाती है तो अंतर्दृष्टि से ही हम उस ज्ञान को पा पा सकते हैं इसलिए ज्ञान बाहर से नहीं आता ज्ञान भीतर से आता है इसलिए योगी को ज्ञान बाहर से नहीं मिलना है योगी को ज्ञान अंदर से मिलता है आप योगी के लिए अगर ऐसा लगता है कि यार अपने को कुछ न कुछ देर शुरू में हम पूरे संसार को परविश्य रूप में नहीं देख सकते तो कुछ न कुछ देर ध्यान करें तो सबसे पहले योगी वो होता है जो आहार और विहार पर ध्यान देता है दो चीज़ों पर ध्यान देता है आहार और विहार आहार होता है हमारा भोजन और विहार होता है हमारे भोग या हमारे आनंद जो हम सांसारिक रूप से उपयोग में लेते हैं जैसे हमारा तकिया है, हमारी गादी हमारी रजाई हमारा कमरा एयर कंडीशनर कूलर फिर हमारा मकान और इसके अलावा अनंत चीज़ें जो हम एकत्रित या तो कर चुके हैं या करने की इच्छा रखते हैं वो हमारे विहार हैं तो हमारे आहार और विहार पर जो संतुलित है, अब यहाँ पर भगवान का एक एक शब्द सुनने लाए वो कहते हैं कि बहुत अधिक खाने वाला योग्य नहीं हो सकता और भूखा रहने वाला भी योग्य नहीं हो सकता दोनों चीज़ें स्पष्ट मना करते भूखा रहने वाला योग्य नहीं हो सकता और बहुत अधिक खाने वाला योग्य बहुत अधिक सोने वाला योग्य नहीं हो सकता लेकिन रातों को जागने वाला भी रोग योग्य नहीं हो सकता यानी उसको विश्राम करना भी जरूरी है यानी योगी के लिए सोना भी जरूरी है खाना भी जरूरी है लेकिन संतुलित मात्रा में ऐसा नहीं कि दस घंटे बारह घंटे तक सो रहे सुबह सूर्य भगवान निकले छः बजे हम उठ रहे हैं बारह बजे वो स्थिति योगी की नहीं है और हम खा रहे हैं पेड़ भर के खा लिया किसी ने कहा देखो तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाने का चलो दो और खा लो वो स्थिति योगी की नहीं होती योगी संतुलित मात्रा में आहार और संतुलित मात्रा में विहार इन दो चीज़ों के लिए वो जागरूक रहता है हमेशा जागरूक रहता है कि मेरा आहार और विहार संतुलित रहे तो ये अपने देखा अब इसके बाद योगी की दृष्टि क्या होती है उस दृष्टि का चिंतन करना सतत हमको ज़रूरी है चाहे हम यहाँ पर बैठे रहें चाहे दुकान मकान में हों चाहे हम काम करते हों कुछ भी कर रहे तो हमारे दृष्टि में एक चीज़ बड़ी विशिष्ट होना चाहिए क्या होता है कि हम सब लोगों में हमारे को कई लोग मिलेंगे सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग निगाह के सामने से गुजरेंगे और इसके अलावा कई जीव जंतु भी हमारे निगाह के सामने से गुजरेंगे उन सब में एक ही आत्मा के दर्शन करना चाहिए उसके लिए कोई अलग से आपको कोई चश्मे की ज़रूरत नहीं है हमको एक ही आत्मा दर्शन सबके अंदर सोचना चाहिए कि जो एनर्जी देने वाला है या इस शरीर को चलाने वाला है वो एक ही है चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो कोई भी हो सबके भीतर एनर्जी देने वाला एक ही है अब ये जो बाहर की तरफ इंस्ट्रूमेंट है किसी का अच्छा है कोई का ख़राब है कोई का पुराना है कोई का नया है जैसे करंट एक ही है एक पंखा आवाज़ कर रहा है ज़रा पुराना पड़ गया उसका मोटर खराब हो गया है इसलिए वो आवाज़ कर रहा है एक बल्ब अच्छा चल रहा है दूसरा बल्ब ऐसे खराब हो गया चमक रहा है समझ में आ गया कि ये बूढ़ा हो गया खराब हो गया लेकिन फिर भी इसके अंदर जो बहने वाला करंट है बहने वाली बिजली है वो एक ही है तो ये हमारी नज़र जब हम हो समस्त संसार में जितने जीव हुए जंतु हैं सबके बीच में आत्मा एक ही है और ये जो आत्मा जिसको चला रही है वो शरीर भिन्न भिन्न है और वह अपने अपने सांसारिक गुणों के कारण भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत हो रहे हैं जैसे हमने पता कि पंखा आवाज़ कर रहा है ये लाइट इसका कम है एक इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है पंखा पुराना हो गया इसमें से हवा नहीं आ रही है तो ये सब चीज़ें इससे करंट कुछ फर्क नहीं पड़ता है करंट तो इससे निष्प्रह है उसको क्या लेना है उस करंट से तुम पंखा चलाओ या उस करंट से किसी की जान ले लो उस करंट को उससे निष्प्रह उससे करंट को कुछ लेने देना नहीं उस बिजली को कुछ लेने इसलिए हमको सभी में परमेश्वर के तरह आत्मा के दर्शन करना चाहिए कि सबके अंदर एक ही आत्मा है वही सबको चला रही है ये पंखे में भी वही है आत्मा जो इस पंखे को चला रही है आप में मुझ में सब में वही आत्मा है जी जड़ और चेतन जगत में एक ही आत्मा है जो आंधी चल रही है वो भी वही आत्मा चला रही है जो झरना बह रहे हैं वही आत्मा चला रही है जो सूरज उग रहा है डूब रहा है वही आत्मा चला रही है यानी एक ही आत्मा के सर्वत्र दर्शन करना अब इससे उलट एक और दर्शन कि एक ही आत्मा में समस्त संसार के दर्शन करना कि मैं अंदर झाँकूँ तो मेरी आत्मा में मुझे समस्त संसार दिखाई देता है यानी दोनों विपरीत दर्शन है और एक दूसरे के पूरक दर्शन है यानी मेरे समस्त आसपास जो कुछ है वो सबके बीच में मुझे आत्मा दिखाई सबके केंद्र में मुझे सबके महाले में मुझे आत्मा दिखाई देती तो है कि जितने लोग हैं अब सबके केंद्र में एक ही आत्मा है जीव जंतु जड़ चेतन सब में एक ही आत्मा है और मेरी आत्मा में समस्त संसार यानी समस्त जीव समस्त जड़ समस्त चेतन वहाँ सब आए हुए यानी एक ही आत्मा में समस्त जड़ चेतन है और समस्त जड़ चेतन में एक ही आत्मा है दोनों दर्शन एक दूसरे के पूरे किए और फिर मेरी ही आत्मा में नहीं मेरी आपकी इसकी उसकी क्योंकि वो तो एक ही है इससे सबकी आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है आपके आत्मा में ही समस्त सृष्टि है और मेरे आत्मा में भी समग्र सृष्टि है ये दर्शन हमें करना तो ये नज़र हमारी सम्भाव हो जाती है जब ये नज़र हो जाती है तो मनुष्य समस्त सृष्टि को एक नज़र से देखता है उसके हृदय दुख और सुख से परे हो जाते हैं मोह और दुख से वो दूर चला जाता है वो कहते हैं कि जो इस दृष्टि से देखता है भगवान कहते हैं कि इस दृष्टि से देखकर भी जो श्रद्धावान मुझे भजता है जो योगी श्रद्धावान नहीं तो योग करने के बाद उसको अकड़ आ गई मैं तो योगी हूं तो वो पानी फिर जाएगा उसके योग पे। लेकिन इसके बाद भी जो श्रद्धावान श्रद्धा का मतलब भी विनम्रता है जो श्रद्धावान मुझे भजता है वो योगी मेरे सर्वाधिक निकट है मैं उससे न तो कभी भूलता हूँ न वो मुझे कभी भूलता है ये अंत में इस अध्याय में वो यही कहते हैं कि उस योगी को न मैं कभी भूलता हूँ और न वो कभी मुझे भूलता है इसलिए परमेश्वर का कुछ जो सतत भजता है तो यहाँ पर अंत में जो व्याख्या है उसमें भगवान अभिनव भी यही कहते हैं कि भगवान नाम सर्वोपरि है अगर हम भगवान नाम का आसरा न छोड़ें सतत हृदय में परमेश्वर का चिंतन करें भगवान के नाम का चिंतन करें तो हमारा सांसारिक योग आसान हो जाता है क्योंकि भगवान नाम हमको विषयों से दूर ले जाता है एकाग्रता की ओर ले जाता है अंतरयात्रा आरंभ करवा देता है दृष्टि में समग्रता से एकता दिखाई देने लगती है इसलिए हम जिस भी रास्ते से जाएँ भगवान नाम आसान रास्ते तो आज हमारी बात यहीं पर समाप्त करते हैं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 सद्गुदेवी जय सखी सर् कर्णवता की जय ओं भद्रम कर्णे शृणुयां देवा भद्रम पश्ये माक्षिजत्रा स्त्रीरंगस्तुवा सस्तु भी वशेमह देंहत यदा जनो कर्वामहे तेजस्वीना उधितमस्तु मषावे ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नाक्षर हरिष्ट स्वस्ति बृहस्पति ओम पूर्णमद पूर्णमित पूर्णापूर्णमुद्य पूर्णस्णमा पूर्णमेवशिष्य ओम शाति शांति शांति